इत्यता ये कहा एक शक्ति निगुणा परव इद वाक्य कुत्रेदच प्राह, प्राह। वशिष्ठ तथा सर्वशक्ति सर्वशक्ति सर्वशक्ति परम परम परम इति वेदवच प्रा वेद शब्द कहते हैं देवात्म शक्ति और नाना प्रकार शक्ति वसीष तथी महर्षि वशिष्ट में रामजी को उपदेश करते कहा परम ब्रह्म सर्वा शक्ति तब्रह्मशक्तिशक्ति मत संपूर्ण शक्ति परेशय पर्रह्म नि आपक न कवल मायाशक्तिमृति प्रसिद्धा यह मायाशक्ति केवल श्रुति में प्रसिद्धा ये बात नहीं प्रसिद्ध है वशिष्ठ सेचिरा मचिरा शक्तिर्वविधा श्रुति कहती उतवती वसीष भी जी ने तथोक्तम शक्ति वसीष निवेश वशिठ वाषि ग्रंथ इत का वाषि ग्रंथ में ग्रंथ है है इसमें कहा गया माया प्रतिपादिका प्रतिपादकान योगवाषिंथ मान एव पठती सर्वशक्ति परम नित्य पर्रह्म निपूर्णमदीया का है। जो माया माया प्रतिपादिका योगवाषिष्ट श्लोक प्रतिदक प्रतिद्काश्लोका वाशिष्ठ वाशिष्ठ ते श्लोकाश वाशिष्ठश्लोकाश्लोक निपूर्णम अद्व में ब्रह्मण पारिपर्ति केवे निपक अये सर्वशक्ति तस्व सोपाधिकूप जो पास्तव पारमार्थिक ब्रह्म उसमें शक्ति पारमार्थिक नहीं है सर्वशक्ति शक्ति वो है सोपाधिक रूप शक्ति को लेकर सर्वशक्ति परम ब्रह्म और सर्वज्ञ सर्वशक्ति मान सोपाधिक रूप है योलती शक्सौ प्रकाशमिगछतिशक्तिम शरीर शूपलभ्यसे रामा असो असो उल्लसति उल्लसति य उल्लती असौ प्रकाशमतिगछति यया उल्लसति ब्रह्म उल्लास को विकास को प्राप्त करता है माया शक्ति से असो प्रकाशम अधिक कार्य बन जाता है शक्ति के द्वारा तब शक्ति प्रकाशम अधिक शक्ति का ज्ञान पहले नहीं होता है कार्य होने पर प्रकाश को प्राप्त करती है शक्ति असो शक्ति प्रकाशम अधिक अच्छी अभिव्यक्त हो जाती है यया उलस्य शक्तिया उल्लसती ब्रह्म जिस शक्ति से ब्रह्म ब्रह्म तो का विव्रत तो होता है उसी शक्ति तदा ब्रह्म में कार्य बनने पर प्रकाशम अधिक प्राप्त होते अभिव्यक्त तो हो जाती शक्ति ब्रह्म ब्रह्मो चिक्षति राम शरीर से उपलब्ध ब्रह्म की चिक शक्ति में उपलब्ध होती है सब मनुष्य पशु पक्षी में चेतन व्यवहार होता है वो जो हेतुभूत शक्ति उपलब्ध तो होती है उल्लसती उल्लसती क्या करता है ब्रह्म विकास को प्राप्त करता है ब्रह्म शक्ति के द्वारा तरम तो ब्रह्म यदा यया माया शक्ति उल्लसती का विकसती विवर्तते पर ब्रह्म जिस समय माया शक्ति से उल्लसती कार्या प्राप्त होता है विकास को प्राप्त करता है विभवर्त को प्राप्त करता है तदा, तदा, असो शक्ति असो शक्ति प्रकाश में अधिक प्रकाश को प्राप्त करती शक्ति अभिव्यक्ति को प्राप्त करती शक्ति अभिव्यक्त होती है इधानी कहा अभिव्यक्ति प्रपंच अभी अभिव्यक्ति को विस्तार से बताते हैं अभी शक्ति कैसे अभिव्यक्त होती कहाँ सदेश उपलब्ध होते कहा शिक्षक द्वाभ्या श्लोक ये श्लोक आगे भी श्लोक है शरीशु की शरीर में देव प्रिय मनुष्य आदि लक्ष्म में ची शक्ति के चेतनत्व तो व्यवहार हेतु हेतुभूता चेतनत्व तो व्यवहार के हेतु हेतुभूता शक्ति है तभी चेतन कहा जाता है ये शक्ति उपलब्ध दृश्यता अनुभूति दृश्यता में से जक्ष में नहीं अनुभव में आती है शक्ति शरीरषुपल स्पंदशक्ति वातेषु स्पंद दाढ़्यशक्ति कोशक्ति पोपले नले पले नव शक्ति दाहशक्तिथ नलेते स्पंद शक्ति स्पंदन कंपन चलन ये उपलब्धि अभी शक्ति माया शक्ति जल में, में द्रवशक्ति तथा अन्य में, में दाहशक्तिपल के साथ क्रिया के अन्वय स्पंदशक्ति चलन हेतुता प्रकाशमधति के साथ प्रकाश को प्राप्त कर्ती अनाव्यक्त व्यवसाय ब्रह्मणी जगत सत्ता <Saparty> ये सब उपलब्ध थे किन्तु प्रकाश में अधिक शक्ति अभिव्यक्त होती है अन्यक्तियों अभिव्यक्त होने के पहले ब्रह्म में रहती है तब अभिव्यक्ति को प्राप्त करती है उत्पत्ति नहीं अभिव्यक्ति प्रकोष्ठ में जो घटा आदि है अंधकार में दिखते नहीं प्रकाश जलने पर उनकी अभिव्यक्ति होती है या होती है अभिव्यक्ति पहले जो नहीं उसकी अभिव्यक्ति होगी जो well, है उसकी अभिव्यक्ति होती है ठीक इसी प्रकार माया शक्ति जब ब्रह्म में विवर्त होता है तो माया शक्ति अभिव्यक्ति होती है अर्थात पहले माया शक्ति ठीक उसकी अभिव्यक्ति होती है प्रकाश कौन से अन अभिव्यक्त ब्रह्मणी जगत सत्ता जगत की अभिव्यक्ति होती है जगत की अभिव्यक्ति जगत माया जगत ऋषि किसी माया से ब्रह्म में तो अभिव्यक्ति होने के पहले भी जगत की सत्ता ब्रह्म में है कारण रूप से मा रूप से हाँ। शून्य शक्ति तथा नाशक्तिर्विनाशिनीशक्तिर्नाशिनी सर्पोर्प जगदस्थि तथा जगदस्थि शून्य शक्ति काशी आकाशन शक्ति आकाश में शून्य शक्ति है नाश अरे घट आदि विनाशी है उसमें नाश शक्ति घटादि का नाश होता है आगे टीका है भी अनिव्यक्त सत्य दृष्टान्त माहिव्यक्त होने पर भी रहता है पहले कहा अनभिव्यक्त अवस्था में भी ब्रह्म में जगत है तो अनभिव्यक्त अवस्था में रहता है दृष्टांत देते हैं यथा अंडी यथा अंडे अंतर महासर्पा तो आत्मनि जगत अस्थि सर्प अंडे देते अंडे से सर्प होता है जो अंड अवस्था है तो सर्प का बीज उसमें है उससे बनता है बहुत बड़ा सर्प महासर्प के अंदर महासर्प है अभिव्यक्त है अनिवक्त होकर के है तो आगे अभिव्यक्ति होती बीजे रूप से जिस प्रकार अंड के अंतर महासर्प है इस प्रकार आसना में जगत है अनिवक्त होकर के उसकी अभिव्यक्ति होती है वो पारमार्थी नहीं अनिर्वचनीय तो भी माया शक्ति है अनिर्वचनीय तो जगत उसका कार्य भी अनाभिव्यक्त होकर के है उसकी अभिव्यक्ति होती है शक्ति नाच शक्ति ये जगत विचित्र है आत्मा में रहता है इसमें दृष्टान्त देते हैं विचित्र ऐसी अभी तस्वीर सत्य दृष्टान्त न विचित्र जगत भी है आत्मा में इसमें दृष्टान्त देते हैं फल पत्रता पुष्प लता शाखा विटप मूलवान्टपूवा ननु बीजे यथा वृक्ष यथा ब्रह्मी स्थित फल पत्थर लता पुष्प शाखा बेटा पे है कोमल पत्र मूल महान ये वृक्ष है वृक्ष में फल होता है पत्र है लता पुष्प है शाखा है छोटे छोटे कोमल पत्र मूल है ये वृक्ष जैसे प्रकार बीज में बीज में दिखता है फल पत्थर लता पुष्प मुकुल मूल आदि किन्तु वो वृक्ष अनाभिव्यक्त होकर के बीज में कारण रूप से है बीजे, लता, पुष्प, खा बीट अम्बूल वाहन बीजे तथा इधम स्थितम ब्रह्म स्थिति अर्थ नहीं जगत ब्रह्म इसी प्रकारे है अनिव्यक्त होकर के कारण रूप से अभिव्यक्त होता है जगत कौन ननु शक्ति शक्तिनां युगपदेव अभिव्यक्ति कुतु न सग इत आशंका शक्ति तो जितने है एक साथ तो सौ शक्ति की अभिव्यक्ति हो जाए क्यों नहीं होती ऐसा उत्तर देते हैं क्योंकि अलग अलग शक्ति बताया ब्रह्म सर्जे में चित्त शक्ति वायु में स्पंद शुति जल में द्रव श्रुति अलग अलग कहा तो एक साथ तो सौ शक्ति की अभिव्यक्ति क्यों नहीं होती तो उसका उत्तर देते है क्वचि का तस् शक्त देश काल विचि क्षमा दिवस आलुद्यंति शक्तः क्वित कदाचित शक्ति शक्त यह तस्माती शक्ति विभिन्न प्रकार है किस कहीं देश में कदाचित किस काल में कोई शक्ति एक साथ अभिव्यक्त में होते हैं नहीं होते है उ, शक्ति उद्यंती अभिव्यक्त होती है देश काल विचित्रवाद शालय क्षमातला दिव सालय धान आदि बीज है पृथ्वी तो में जमीन में गिरा होने पर भी सब जमीन सब क्षेत्र में से सब बीज की अभिव्यक्ति सब समय में नहीं होती है और समय आने पर किसी देश में किसी काल में अभिव्यक्ति होती है जितने बीज डालेंगे सब कांकुर एक साथ हो जाता है किसी ऋतु में किसी बीज की किस रुतु में किसी बीज की घास आदि भी कितने हैं इस ऋतु में, है, में कोई घास अन्य में कोई घास अन्य में कोई अन्य अन्य विभिन्न भी समय आने पर निकलते हैं अन्य समय नहीं होता है वही से पड़ रहते हैं देश काल किसी देश में किस समय किस देश में है? किस देश में नहीं होते हैं देश काल विशित्रण से जैसे साल है बीज क्षमा तलाक पृथ्वी से किस देश में किस काल में बीज अभिव्यक्त होते अंकुर होते सब नहीं होते सब समय में किसी प्रकार जो शक्ति है किस देश में किस काल में में कहीं कहीं अभिवक्त होती है कुछ देश विशेष कदाचित का शक्ति शक्ति कार्य साह अयुगपत दृष्टांत दृष्टान एक साथ अभिवक्त नहीं होते है युगपत होता है एक साथ अयुग पत है क्रम से कभी कभी पते है क्षमा तलादाल क्षमा तल पृथ्वी से जैसे यथा भूमिगता नाम सर्वेशान बीजा सब बीजे रहने पर भी देश विशेष काल विशेषा चिदे जी नाम अंकुरोत्पत्ति किस देश में किस काल में किस बीजे की होती है न सर्वेशाण सब बीजे के अंकुर सब देश में सब काल में नहीं होते है तदव इसी प्रकार शक्ति की विभिन्न शक्ति विभिन्न स्थान में विभिन्न समय में अभिभुक्त होती एक साथ नहीं है तो इधानीम जगत कल्पना मात्र रूपता दर्शय तुम ये जगत कल्पना मात्र है इसको दिखाना है उसका कल्पक कौन है तत्कल्पक तो से मन सो रूपम ताबत दर्शयती ये मन ही कल्पक है वो दिखाते मन का रूप आत्मा आत्मा आत्मागोराम आर्वोराम निवु जन्मना शक्ति जन्मना शक्ति धक् तन्मन उच्य सेन्मन आगो संबोधन राम सत्मा सर्वग निमु और नि और प्रकाशमन और महत्शरी महत्वपूर्य स महाबू आत्मा वपू शरीर महान अच्छिन्न वेश वस्तुपरचेदरि ये तन मनोच्य मना मना थोड़ी सी मनन शक्ति को जब धारण करता है आत्मा माया के परिणाम रूपे शक्ति वो शक्ति को थोड़ा जब धारण करता है आत्मा तब तो तन मानवचित तो उसका नाम हो जाता है माया शक्ति से ही आत्मा अधिष्ठाने के बिना कुछ नहीं रहेगा वही आत्मा माया शक्ति थोड़े से मनन शक्ति धारण करने से उसका नामानन हो गया मनन करने से मनन नित्योदित नित्यम का सदा उदित है प्रकाशमान उदित प्रकाशमान और महाभोपे महत्वपूर्ण महत्व देशकाल काल आदि परिचद रही तो वस्तु परिच्छेद तीन प्रकार है देश परिचे काल परिचद परिचद नहीं है देश परिषद घट आदि में एक देश में घट अन्य देश में नहीं है काल परिचे भी अभी है कभी नहीं है वस्तु एक घट है पट घट नहीं पुस्तक घट नहीं है इसे देश वस्तु परिच्छ है किन्तु ब्रह्म देश काला परिचय रहित है बपू का स्वरूपम महत बपू स्वरूपम से सातना महाबपू तथा काल मना मना का थो थोड़ी सी मननी शक्ति मनन शक्ति क्या है अवबोधनता स्व अवबोधन परावबोधन अपने दूसरे को जानने के लिए जो शक्ति थोड़ी सी है एकदम माया परिणाम रूप धारण करती करता है आत्मा तदा तथा मन उचे तो वो मन कहते है मनो न शक्ति युक्त हमसे मन हो गया इधानी तो। कल्पना प्रकार माह कैसे कल्पना प्रकार कहते हैं योग वाषि में आया इस लोग से आदू मनस्दनुबंध विमो दृष्टि पश्चात्पंच रचना भुवना स्थितय गता हिगताप्रतिष्ठा ख्याय का सु भगवान जनोदिते वो माख्यासु भगवान जनोदिदे वो मनुष्य पचास प्रपंच रचना विदाना माचाई का आदो मन पहले मन बना मनन शक्ति धारण करने से आदो मन तदन उसके पश्चात बंध विमोक्ष दृष्टि बंध दृष्टि विमोक्ष दृष्टि दो है तदनु का तो उसके पश्चात बंध विमोक्ष दृष्टि बंधमुक्ष दृष्टि है ज्ञान पश्चात प्रपंच रचना भुवना विधान प्रपंच से रचना भुवनम अभिधानम य नामी भुवन प्रपंच इत्यादि का यम स्थिति प्रतिष्ठान गता ऐसे कल्पना करते करते प्रतिष्ठा को प्राप्त हो गई है सुभाग राम जी को संबोधन करते वशिष्ठ जी आख्यायिका बालजना जन उदित बाल जनभ्य उदित आख्यायिका जिस प्रकार बच्चों को आगे आख्यायिका कहेंगे बच्चों को धातरी आख्यायिका सुनाती है कुछ कथा सुनाते सुनाते बच्चों के दिमाग में रह जाता है कैसे ऐसी कुछ घटना है और कुछ ऐसे शब्द कहेंगे और, और क्या क्या अर्थ नहीं समझ करे बच्चे हाँ हाँ करते हैं तो सुन करके ऐसे निश्चय कर लेते हैं इसी प्रकार ये प्रपंच मन में दिमाग में ऐसे बैठ गया देखो इस इस्लोक में कैसे इत्याम ही गता प्रतिष्ठा आगे मैं आख्याय मकार को आगे रखा है ऐसे श्लोक बोलते समय कहीं कहीं जैसे बोलते समय बोलेंगे क्या गधा प्रतिष्ठान आख्यायिका का सुभग जनो द्विती ऐसा बताते हैं। ऐसा अच्छा लगता है प्रतिष्ठान अलग पद है आख्यायिका आख्याई अलग पद है इसलिए ऐसा कहने से अच्छा लगेगा किंतु तो ये परम्परा से ये अप्रामाणिक है एक पाद प्रथम पाद द्वितीय पाद के बीच में संहिता है पुरबार उत्तरार्ध में संहिता नहीं है इसे संहिता होने के का कारण वो अलग जैसे नहीं कर सकते प्रतिष्ठान अलग आख्यायिका अलग ऐसा नहीं प्रतिष्ठा आगे मैं आख्यायिका ऐसा बोलना चाहिए नहीं तो कहीं भी इस प्रकार प्रतिष्ठान आख्यायिका आजकल कोई छपाते समय ऐसे कर देते गता प्रतिष्ठान कर देंगे आगे कहेंगे उनको लगता है की हम साफ करते हैं व्याख्या करते समय अलग करके बताना है किन्तु तो श्लोक में जैसे ही से कहना है और कोई कई से बोलते आदो मना मानस को क्या करेंगे विसर्ग कर देंगे मना नहीं तो जैसे इत्यादि स्थिति यम ऐसे कहीं कर देते विसर्ग निकाल देते हैं और विसर्ग निकालना वो भी प्रामाणिक नहीं है जहाँ सकार है वहाँ सकार विसर्ग नहीं होगा विसर्ग अलग कर स्पष्ट करने के लिए कहते विसर्ग कर देते आजकल कहीं की पुस्तक में ऐसा विसर्ग दे देते हैं, विसर्ग दे देते दे दे हैं बोलते समय विसर्ग का अलग पद लगता है कि वो प्रामाणिक नहीं है इसलिए ऐसे ही जैसे है इस प्रकार पढ़ना होता है और वो जहाँ विसर्गो को जैसे स्थिति रियम स्थिति रियम है स्थिति ही ऐसे पद नहीं हुआ। व्याख्या करते समय से बताना कोई आपत्ति नहीं किन्तु बोलते समय विसर्ग नहीं करना ऐसे कहीं कहीं र है उसको विसर्ग कर देते हैं इस प्रकार विभिन्न साल में प्रयोग करते हैं जैसे आगे देखो 26 श्लोक में दिया निश्चय सो बालो निर्विचार निया बालो में उको उसको कोई कोई क्या कहेंगे निश्चय सो बालह 26 श्लोक में बालो है हसी चौत होकर के है वहां बोलते समय बालह विसर्ग कह देंगे क्योंकि बालह तो पद ही विसर्ग प्रथमांत है ये तो किंतु आपने पदछेद करके विभक्ति तथा करके कहा ना वह विसर्ग गलत है परे बाद में नी है द्वितीय तृतीय पाद में तृतीय चतुर्थ में संहिता है संहिता होने के का कारण वहाँ हसी चौ लगेगा और विसर्ग इस अलग रहेगा नहीं इसलिए विसर्ग पाठ कर बोलना गलत है व्याकरण दृष्टि शुद्ध है उच्चारण ठीक नहीं इसे कोई बोलते निश्चय सो बाह ऐसा कर देगा क्योंकि लगता है बाल कर देने से समझ में आ जाता है समय बोलो निश्चयम ये कोई आपत्ति नहीं बोलते समय ओ है उसको विसर्ग कर देना कह तो उसको विसर्ग करना देना वो तो प्रमाणिक नहीं है महिम स्त्रोत्र में देखो नमो निधिष्ठा इसलोका है किसको याद है? है चारिपाद चारिपाद में नमो से शुरू हुआ अंत में प्रथम पाद के अंत में नमो छुटा है अब द्वितीय पाद से शुरू है नम शुरू आरम्भ किया अंत में नमह छोड़ा त्रिपद पाद शुरू करेंगे अंत में नमो चतुर्थ अंत में नम ये चार पाद में प्रथम पाद के अंत में नमो रखा द्वितीय पादिक में नमह तृतीय पादिक में नमो और चतुर्थ पादिक में नमह कारण क्या हुआ प्रथम पाद द्वितीय पाद दोनों में संहिता है संहिता होने के कारण प्रथम पाद अंत में विसर्ग नहीं होगा तो दिया। द्वितीय पाद जो पूरा हुआ पूर्वार्ध पूरा हो गया पूर्वार्ध उत्तरार्ध में संहिता नहीं है ऐसे पूर्वार्ध जहाँ समाप्त हो गया वहां विसर्ग रखा है विराम विराम अवसान विसर्ग हो जाएगा अवसान विसर्ग हो गया अवसान विसर्जनीय अवसाने प्रथम पाद अंत में नमो रखा वहाँ विसर्ग नहीं रखा क्योंकि अवसाने नहीं है प्रथम द्वितीय पाद में संहिता है तृतीय पाद जो समाप्त हुआ फिर वहाँ रखा नमो विसर्ग नहीं रखा चतुर्थ पाद समाप्त हुआ नम विसर्ग क्योंकि क्यूंकि है दो पाद जहा पूरा हुआ वहां विरामो अवसानम विराम होने से अवसाने खराव खरा अवसा होगा द्वितीय पाद के अंतिम विसर्ग हुआ प्रथम पाद के अंतिम विसर्ग नहीं रू को स्व हो करके हसीच्य से हो करके दिया है बोलते समय जो लोग नहीं जानते है सब विसर्ग दें सब नमो कर दें गलत कर देते हैं जैसे देखना स्लोक देखना ये ध्यान देना ये प्रमाण है प्रथम पाद द्वितीय पाद में बीच में संहिता होने से प्रथम पाद के अंत में हसीच्य उत्तर कर नमो रखा विसर्ग नहीं रखा पूर्वार्ध उत्तरार्ध में संहिता नहीं है पूर्वार्ध में वाक्य समाप्त तो हुआ विराम हुआ तो खरब विराम अवसानम खर अवसान विसर्जनीय विसर्ग हुआ तो प्रथम पाद द्वितीय पाद के बीच में कहीं विसर्ग वो कार है तो उसको विसर्ग करना राव को विसर्ग करना यह अप्रामिक है ठीक नहीं है कहीं कहीं पुस्तक में आजकल छपाते हैं वो भी अज्ञानी के कारण है वो गलत है उसको ध्यान देना इसमें देखिए जहाँ भी इत्यादि प्रतिष्टा। का स्थितियम गता प्रतिष्ठा प्रतिष्ठा में कह सकते थे प्रतिष्ठा आगे माख्याय का अब बोलते समय माख्याय का कोई कहे है माख्याय का क्या है आख्यायिका तो ठीक है वो तो ठीक है श्लोक बोलते समय अन्य वाक्य से अर्थबोध होता है आगे पीछे पद रहता है बोलते समय तो माख्याय का कहेंगे फिर पदच्छेद करके अन्वय करके शाद बोध होता है क्योंकि ऐसे उच्चारण बताते हैं आजकल ये प्रामाणिक उच्चारण थोड़ा लुप्त होकर के विभिन्न अन्य प्रयोग चलता है कहीं के पुस्तक में इसे गलत तो छपा देते हैं घास्य आदमी कहें जहाँ विसर्ग नहीं होना चाहिए हम विसर्ग रख देते हैं हसीच उत्तर तो नहीं करके ऐसे कहीं करते हैं उसके कारण लोगों को वही है वह पुस्तक ज्यादा पढ़ते प्रचलित होता है और देखते विसर गए तो उसको प्रामाणिक मान लेते हैं और माख्याई का कहते समय उनको लगता है क्या माख्याई का है आख्याई का खाना चाहिए ऐसा नहीं है समझना आदो मनस तदनु उसके पश्चात बंध में मोक्ष दृष्टि हुई उसके बाद प्रपंच रचना जो भुवन कहते इत्यादि कम स्थिति ही प्रतिष्ठा जिस प्रकार बाल जन उदिता बाल जन भदिता आख्यायी जिस प्रकार आदो का सनन शक्ति मनोभवती मनन शक्ति मन अभिव्यक्त होने से मन हो गया तदनुकाश तदनंतरम बंध विमोक्ष दृष्टि दृष्टि क्या दिष्टी है दृष्टि सृष्टि है कल्पना है ज्ञान है बंध विमोक्ष कल्पना कल्पना ही है कल्पना से अलग कुछ नहीं है पश्चात का सनतरम बंध दृष्टो एवं भुवनाभिधान बंध कल्पना होने पर भूवन भोगना, भूवनमिधान बहुत समाचार अभिधान है वाचक शब्द साधान प्रपंच रचना है प्रपंच रचना क्या है रचना का भी कल्पना है रचना कुछ नहीं प्रपंच क्या है गिरि नगरी सरिच समुद्रादे रचना जैसे समुद्रादेय रचना है रोरी होकर लिखा है वहां जी समुद्रादे विसर्ग करके रचना रखेंगे गलत है कहीं कहीं पुस्तक में इसे ठपाते समुद्र आधे आगे रचना विसर्ग वहा नहीं होगा रह के आगे रह रहेगा तो रो को विसर्ग होता है खर बसाने विसर्जन नहीं होता है खर पर होता तो। है रेप खर में आता है बतो, खर पत्या में रेप आता है किसको मालूम है खर पोत्या खर में रेप नहीं हर टिके रो में रेप रह गया खर में रेप नहीं है इसलिए आगे रह रहेगा तो पहला रोह विसर्ग नहीं होता है तो से लोप होता है इसे समुद्र आदे है रचना ऐसे कहीं छपाते हैं वो गलत है समझना कल्पना रचना का कल्पना इत्यादि क्या आदि रचनाया एवं प्रकार जगत स्थिति जगत की स्थिति प्रतिष्ठा स्थैर्य प्राप्त होगी वास्तव नहीं है ऐसे कल्पना करते करते सुलते -सुलते। इसे मनु सोचते सोचते ऐसे कोई मनो करता है सोचता सोचता सोचता सोचते क्या सोच लेता है? एकदम पका उसका निश्चय हो जाता है इसी प्रकार ये सोचते सोचते कल्पना करते करते स्थिर हो गई जगत कल्पित तो सात वास्तव तो प्रति तो दृष्टान्त मार जगत तो कल्पित तो होने पर भी वास्तव तो अभी तो साफ दिखता है सत्य वास्तव तो प्रती कैसे होती दृष्टान्त देते हैं आख्यायिका बारह जनावी चाहिए बच्चों के लिए आख्यायिका कर करते सुनो जैसे बच्चों को सुनते सुनते आख्याय का सुनते सुनते उनको वास्तव तो प्रती हो जाती है बाल जनाय उदिता उदिता अंतर उगता कही गयी आख्याय कथा यथा वास्तव तो बुद्धिम ग बुद्धि को प्राप्त होती है तथा इधम जगत ये जगत इस प्रकार वास्तवत्व को प्राप्त हो गई आगे है बाल जन के लिए कैसी कथा है जैसे गीता में देखो पंचोदश अध्याय में मुगल मध शाख प्रा अबल मध शहेंगे मौक इधर करते है ऐसा करते हैं कोई कोई वो ठीक नहीं है सुनने के लिए अच्छा लगता है पदच्छेद हो जाता है ऐसा नहीं मकर का अन्य उसके साथ होगा जैसे अभी देखा इसी प्रकार कहीं कहीं विसर्ग को कहते जैसे न तद सूर्यो नशशांको न पावक सूर्यो दिया है उसको क्या कहेंगे विसर्ग करेंगे न तद भाषय ते सूर्य न पावक ये सूर्य विसर्ग करते हैं अब विसर्ग क्या है विसर्ग होगा आगे पर में न है न होने पर खरब हसीच सूर्य होता है इसी प्रकार बहुत स्थान में गीता पाठ में भी बहुत स्थान में इसे करते हैं जहाँ विसर्ग नहीं है वहाँ विसर्ग करते हैं ये अतंतो प्रकृत आत्मा आत्मानो है उसको क्या बोलेंगे आत्मा न इनम पश्चन्त और उस सुनने वाले साधारण लोग नहीं जानते उसको सुन सुन कर उनके दिमाग में से आ जाता है जो हम बताते तो बोलते हैं ये कैसी गलत जा है आत्मा हो कहना चाहे आत्मा क्यों कहते जहाँ सूर्यो सूर्य क्या सूर्य उनका अच्छा लगता है सूर्य अलग लगता है ऐसा नहीं है एक बहुत सामने में इस प्रकार वो गलत होता है वो तो प्रामाणिक नहीं है और तो महाराज जी की गीता महाराज जी की गीता पाठ अभयम सप्तर ज्ञान योग व्यवस्थित ही सोलह सौ में वहाँ क्या कहेंगे अभयम सप्त संशुद्धि ही विसर्ग करेंगे आगे ज्ञान है और विसर्ग नहीं होगा विसर्ग होने के लिए क्या क्या रेप खर पर हो अवसान हो ज्ञान में जर में आता है नहीं आता विसर्ग नहीं होगा रे ही रहेगा इसलिए यहाँ जो विषय कहते गलत है इस प्रकार कहीं कहीं करते मैं ऐसा ऐसा करते समय फिर हमको सब लोग ऐसे कहने से फिर मैं क्या हमारी गलती होगी इतने <laughs> महाराज जी की गीता पाठी कैसे किसके पास थे अभी भी है वो कैसे लाकर सुना और सब स्थान ऐसा ही है ऐसा कहीं नहीं समझ रहे कि कुछ लोग बताते बहुत इस प्रकार चलता है तो अच्छा लगता है फिर वो सोचेंगे वही प्रमाणिक स्थान नहीं है प्रमाणिक नहीं है कोई भी है कितने बड़े प्रसिद्ध हो जाने पर भी ये शास्त्रीय ज्ञान संस्कार जिनका नहीं अपने मन से चलते हैं वो प्रामाणिक नहीं है वो कहेंगे कहीं ज्ञान के विषय में भी प्रामाणिक प्रमाणिक नहीं कर पाते हैं परम्परा से जिनको नहीं है तो यह ऐसा है उच्चारण के विषय में भी वो बहुत गलत है बहुत बड़े बड़े विद्वान भी है उच्चारण गलत करते हैं उच्चारण शुद्ध करना चाहिए उच्चारण में अशुद्धि सबकी रहती प्रयत्न तो करके शुद्ध करे इसको समझे ये प्रामाणिक है अप्रामाणिक नहीं है जो लोग ऐसे करते हैं रेप को बिस कर देते हैं सौ को विसर्ग कर देते हैं अलग अलग कर देते हैं वो गलत है वो निश्चय करना नहीं तो ऐसे भ्रांति होती बहुत लोग इस प्रकार बताते हैं वो दक्षिण में गया था बांगलोर में वहां बड़े बड़े विद्वान है वो भी ऐसे बोलते हैं जहाँ रहेगा वहाँ विसर्ग कर देते हैं मैंने पूछा विसर्ग कैसे होता बताओ। है बताओ विसर्ग कैसे विसर्ग नहीं होगा पर हमें खर पर हो अवसान हो तो विसर्ग होगा खर में नहीं अवसान नहीं तो विसर्ग आएगा और तरह ही